जय श्री कृष्णा आज हम इस वीडियो के माध्यम से गरुड़ जी और श्री विष्णु जी के बीच में जो वार्ता हुई थी कि जीव यमलोक में पहुंचकर क्या क्या यातनाओं को भोगता है इसके ऊपर हमने ये गरुड़ पुराण का अध्याय तीन यम यातना वर्णन की जानकारी दे रहे हैं कि क्या एक जीव के साथ होता है जब वो यमलोक पहुँचता है गरुड़ जी ने कहा यम मार्ग का करके यह पापी जीव यमलोक में पहुँच किन किन प्रकार की यातनाओं को भोगता है वह मुझसे कहिए श्री भगवान विष्णु बोले मैं इसका वृतान्त कहूंगा सुनिए मेरे कहुए नरक वर्णन से तुम भी कांप जाओगे हे गरुड़ बहुमीतिपुर से आगे चवालीस योजन के विस्तार का बड़ा भारी धर्मराज का पुर है यमपुर में पहुंचकर जीव हाहाकार पूर्वक चिल्लाता है उसके चिल्लाने को सुनकर यमपुर में रहने वाले जाकर धर्मध्वज नाम के द्वारपाल से कहते हैं जो सर्वदा वहां रहता है वह धर्मध्वज चित्र से उस जीव के शुभ और अशुभ कर्मों को कहता है कि इसने क्या अच्छे काम किए हैं क्या बुरे काम किए हैं इसके पश्चात चित्त ग्रुप जो होते हैं वह जाकर उस प्राणी के शुभ और अशुभ कर्मों को धर्मराज से निवेदन करते हैं हे गरुड़ जो नास्तिक सदा पाप कर्म में लगे रहते हैं धर्मराज उन्हें भली भांति जानते हैं यानी यमराज को सब पता होता है कि किसने कैसे कर्म किए हैं उसके बाद भी उन पापों से को चित्रगुप्त से पूछते हैं फिर चित्रगुप्त तो सब कुछ जानते हुए भी मनुष्यों के पाप को श्रवण से पूछते हैं श्रवण कौन होते हैं श्रवण लोग ब्रह्मा के पुत्र हैं और स्वर्ग भूमि पाताल में विहार करने वाले हैं उनको दूर से सुनने और देखने का विशेष ज्ञान होता है उनकी स्त्रियां भी उन्हीं के समान दूर तक देखने और सुनने वाली होती हैं परंतु उनके नाम अलग अलग होते हैं स्त्रियों के जितने काम हैं उनको वे सब अच्छी तरह से जानती हैं <Sap> वे सब श्रवण और श्रवणी मनुष्यों के छिपे हुए कर्मों को प्रकट किए हुए कर्मों को कही हुई बातों को और किए हुए कर्मों को वे सब कुछ चित्तगुप्त से कहते रहते हैं धर्मराज के दूत मनुष्यों के मन वचन और शरीर से किए हुए शुभ अशुभ संपूर्ण कर्मों को भली भाती जानते हैं यानी कि जो ऐसे जो लोग जो कहते हैं भगवान नहीं होते इन कही हुई बातों पर भी ये श्रवण ध्यान रखते हैं कि किसने क्या गलत बोला किसने क्या गलत किया सत्य बोलने वाले श्रवण लोग मनुष्य और देवताओं के सभी कर्मों को जानने की शक्ति रखते हैं सबको वे धर्मराज से कह देते हैं व्रत दान तथा सत्य आदि व्यवहारों से जो मनुष्य उनको प्रसन्न करते हैं उनके लिए वे स्वर्ग और मोक्ष को देने वाले हैं वे सत्यवादी श्रवण पापियों के पापकर्म को जानकर धर्मराज के सामने कहकर पापियों को दुखदायी होते हैं सूर्य चंद्रमा वायु अग्नि आकाश भूमि जल हृदय यम दिन रात्रि दोनों काल की संध्या और धर्म के मनुष्यों के आचरण को जानने वाले हैं धर्मराज चित्रगुप्त श्रवण और सूर्य आदि जो देवता हैं ये शरीर में रहकर सब प्रकार के पाप और पुण्य को देखते रहते हैं यानी कि मनुष्य के शरीर में ही स्थित होते हैं और सारे कर्मों को ये देखते रहते हैं इस प्रकार यमराज पापी मनुष्यों के पापों को भली भांति जानकर उस पापी जीव को बुलाकर अपने भयंकर रूप दिखाते हैं वह पापी प्राणी दंड हाथ में लिए बहुत लंबे शरीर वाले भैंसे के ऊपर बैठे हुए यमराज के भयंकर स्वरूप को देखता है प्रलय काल में मेग के समान जिनका गर्जन है कज्जल पर्वत के समान ऊंचा और काला शरीर है जो बिजली के समान चमकने वाले शत्रु को धारण किए हुए 32 भुजा वाले हैं तीन योजन का विस्तृत शरीर है बावली के समान विशाल नेत्र है जिनके भयानक दांत और मुख लाल नेत्र दीर्घ नासिका है काल ज्वार व्याधि आदि की सेना के सहित मंत्री चित्र भी भयानक आकृति के हैं उनके साथ यमराज के समान आकृति वाले यमदूत लोग भी अत्यंत गर्जन करते हैं उन यमराज को देख भयभीत होकर वह पापी प्रेत जो आत्मा होती है वह हाय हाय पुकारता है और दान धर्म न करने से वह पापी जीव पुनः चिल्लाता है ऐसे चिल्लाते हुए अपने कर्मों को सोचकर पछताते हुए उस जीव से चित्र जी यमराज की आज्ञा सुनाते हैं कि अरे पापी मूर्खों तुम लोगों ने अभिमान से प्रमक्त होकर क्यों पाप के इकट्ठा किया काम क्रोध और पापियों की संगति से उपाजित इस दुख देने वाले पाप को तुमने क्यों किया पहले बड़े हर्ष से पार्प कर्म किया अब वैसे ही हर्षित होकर यातना भी भोगनी चाहिए अब तुम क्यों दुखी होते हो तुम्हारे किए हुए पाप ही तुम्हारे दुख के कारण हैं। इसमें कुछ धोखा नहीं किया जाता मूर्ख या पंडित में प्रबल निर्बल में दरिद्र धनवान में यमराज समान बर्ताव करने वाले हैं के वचन को सुनकर पापी जीव अपने कर्मों को सोचता हुआ मौन होकर निश्चल हो जाता है धर्मराज भी चोर की तरह निश्चल बैठे उस प्राणी को देखकर उसके किए हुए शुभ फलों के यानी कि अच्छे और बुरे कर्मों के योग्य दंड की आज्ञा उसको देते हैं उसके उपरांत तो वे निर्दय दूत ताड़ना देते वो कहते हैं कि हे है पापी निर्दय तू घोर भयंकर नरक को जा यमराज की आज्ञा पाकर प्रचंड चंड आदि दूत उन सभी पापियों को एक फंदे में बांधकर नरक ले जाते हैं वहां जलती हुई अग्नि के समान महाविशाल एक वृक्ष है उसका विस्तार उस उस को, को उस हुआ, हुआ, परंतु वहां उसकी रक्षा करने वाला कोई नहीं रहता उस सेमल के वृक्ष में अनेकों पापी लटके हुए यातना भोग रहे हैं और क्षुदा तृष्णा से पीड़ित होते हुए यमदूतों द्वारा ताड़ित किए जाते हैं सहायकहीन वे पापी दूतों से हाथ जोड़कर कहते हैं कि दूतों हमारे अपराध को क्षमा करो इस प्रकार कहने पर भी उन पापी प्राणियों को लोहे की लाठी मुदगर तोमर गर्दा और भाला तथा मूसल आदि से यमदूत मारते हैं मारने से ये जीव मूर्छित हो जाते हैं इनको इस प्रकार मूर्छित देखकर यमदूत इस प्रकार कहते हैं कि हे पापी दुराचारी तुमने ऐसे दुष्टकर्मो को क्यों किया प्यासे को जल पिलाना भूखे को अन्न देना आदि सरल काम तुमने क्यों नहीं किए और आधा ग्रास भी तुमने कभी कुत्ता कौवा या बली के रूप में नहीं दिया ना तो घर पर आए हुए अतिथि का सत्कार किया और न ही पितरों का तर्पण किया यहाँ विशेष तौर पर कहा गया है कि पितरों का तर्पण नहीं किया ये भी एक पाप होता है पितरों का तर्पण करना ही चाहिए जीव को हे जीव अपनी यातना छुड़ाने के लिए ना तो तूने कभी यमराज तथा चित्रगुप्त का ध्यान किया और न कभी इनके मंत्रों का जप किया न तो तूने कोई तीर्थ किया यानी कि कभी तीर्थ स्थान पर नहीं गए ना देवताओं का पूजन किया यानी कि जो देवी देवताओं का पूजन नहीं करते हैं में रहते हुए भी तूने कभी अन्नदान नहीं किया यानी कि न न तो है इसलिए यमराज की आज्ञा से दंड भोग हो हरि भगवान ही अपराध की क्षमा करने वाले हैं हम लोग तो उनकी आज्ञा से दंड देने वाले हैं ऐसा कहकर वे निर्दय होकर ताड़ना करते हैं और जलते हुए अंगार के सदस्य ताड़ना करने से वे नीचे गिर जाते हैं उनके गिरने से पत्तों द्वारा शरीर फट जाता है और उन जीवों को वृक्ष के नीचे रहने वाले कुत्ते खाते हैं इससे वे पापी रोते हैं रोते हुए उस जीव के मुख में जैसे लकड़ी को चीरा जाता है वैसे किसी पापी के आरा से चीरकर दो भाग किए जाते हैं कोई पृथ्वी पर लिटाकर कुल्लियों से टुकड़े टुकड़े किए जाते हैं किसी का आधा शरीर जमीन में गाड़ उसके माथे में तीर मारा जाता है किसी को कोल्हू में डालकर ऊपर से सामान फेंकते हैं कोई जलते हुए अंगार सहित अध लकड़ियों को चारों ओर से इकट्ठा करके लोहे के गोले के सामान तपाए जाते हैं किसी को खोलते हुए घी के कड़ा में किसी को तप्त तेल के कड़ा में डालकर इधर उधर चलाया जाता है कोई मार्ग में मतवाले हाथी के स... आगे डाल दिए जाते हैं कोई हाथ पाँव बांध नीचे लटकाए जाते हैं कोई कुए में गिराए जाते हैं कोई पर्वत से गिराए जाते हैं कोई कीड़े के कुंड में डूबाए जाते हैं और कोई कीड़ों से कटाए जाते हैं व्रज के समान कठोर चोच वाले मांसों की चाहने वाले गीध गिद्ध और काग की चौचों से सरी को नोचते हैं आंखों में ठोस मारते हैं मुंह में मांस को नोचते हैं यानी कि जीव जंतुओं के द्वारा इन्हें प्रताड़ित करने की जानकारी इसमें दी है दूध इस प्रकार उन पापियों को ताड़ना देकर यम की आज्ञा से अंधता मिश्र आदि नरकों में डाल देते हैं नरकों में तो अनेक प्रकार के दुख भोगने ही पड़ते हैं परंतु सेमल वृक्ष के नीचे जो ताड़ना दी जाती है जो तकलीफ दी जाती है वो मुख से कहीं नहीं बनती हे गरुड़ चौरासी लाख नरक है ये स्वयं भगवान विष्णु कह रहे हैं कि हे गरुड़ चौरासी लाख नरक है उनमें से अत्यंत घोर और कष्ट देने वाले इक्कीस मुख्य हैं उनके नाम हैं तामिस्त्र तामिशत्रोहशंकु महारौरव शाल्मीकि रौरव कुंडमंगल कालसूत्रक पुतिमृतिक संघात लोहितोध सविश सप्रतापन महानिरय कालोल संजीवन महापथ अविची कुंभिपाक संप्रतापन एकतापन इन 21 नरकों में अनेक प्रकार की पीड़ा भोगनी पड़ती है ये नरक अनेक प्रकार के पापों के फल देने वाले हैं इन सभी में यमदूत निवास करते हैं इन नरकों में पड़े अज्ञानी पापी अधर्मी उन नरकों की यात्रा को कल्पांत तक भोगते हैं यानी कि इसकी कोई सीमा नहीं कब तक भोगते हैं ये जो अमिश्र अंधत्ता अंधत्त, मिश्र और रौरवादिक जितने नरक हैं उनका भोग स्त्री पुरुष के संयोग वाले पाप से भोगना पड़ता है इस प्रकार कुटुम्बियों का पालन करने वाले कुटुम्ब का पालन न करना तथा अपने पेट भरने वाले पापी इस लोक में कुटुम्ब और देह दोनों को छोड़कर परस्पर लोक में जाकर इस प्रकार यातना द्वारा पाप का फल भोगते हैं भोगने वाला शरीर यहीं छोड़कर दोह रूपी पाप का संबल लेकर अंधकार स्वरूप अंधतम नरक को जाते हैं जो केवल अधर्म से ही कुटुम्ब पालने को उद्यत रहते हैं वे जीव घोर अंधकार के स्थान अंधतम इस नरक को जाते हैं जिसको मनुष्य लोक में जन्म मिलता है वो पहले यातनाओं को भोग फिर पवित्र भूलोक में आता है इसका मतलब ये जो कुटुम्ब वाली बात है कि कुटुंबियों का पालन नहीं करने वाले मतलब कि अपने पुत्र पौत्राधिक अपने बच्चे बाल बच्चों का अपने रिश्तेदारों को पालना पोषना भी पुण्य का काम है और ये कर्तव्य करना ही चाहिए भरण पोषण ईमानदारी से करके उनका भरण पोषण करने वाला व्यक्ति पुण्यवान होता है और जो बेईमानी के पैसे से अपने परिवार का भरण पोषण करता है उसको भी नरकों में बहुत यात्रा भोगनी पड़ती है यह जो जानकारी थी ये अध्याय तीन गरुड़ पुराण की जानकारी दी है आपको यहाँ से हिंदी मैं इसमें मंत्र नहीं बोले गए सिर्फ हिंदी में आपको इसका जो विस्तार है वो बताया गया है अन्य जो अध्याय है गरुड़ पुराण के उन पर भी आप अगर आप लोग कमेंट्स में या फिर व्हाट्सअप पर अगर आप कहते हैं कि आपको गरुड़ पुराण सुनने में अच्छा लगा और आप और भी जानकारी चाहते हैं गरुड़ पुराण की कि किस तरह से यात्राएं दी जाती हैं और कौन कौन से कर्म मनुष्य को करना चाहिए तो आपको वो भी वीडियो बना के हम गरुड़ पुराण के ऊपर पितृपक्ष के मौके पर आपको हम दे सकते हैं पढ़ना और सुनना भी पुण्य माना जाता है गरुण पुराण जो सुनता है उसका जो ज्ञान है वो बढ़ता है और जीवन की जो मोहमाया है उससे वो ऊपर उठ जाता है तो इसको पढ़ना सुनना सभी पुण्य का कार्य करता है और आपको इस ल्लोक और दूसरे लोगों की जानकारी को समझने में भी सहायता करता है जय श्री कृष्णा